प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना एक दिन मेरा नाम मुझसे अलग जा खड़ा हुआ जग ने पूछा इन दोनों में तुम कौन अपने नाम को ही सच बता मैं अपने को इनकार लिया तब से इस जग में मैं एक अपरिचित गुमनाम आज जिस व्यक्तित्व संपन्न गुमना का अपने दर्शकों के सहृदय समुदाय से साक्षात्कार कराने का सु मुझे प्राप्त हुआ है वे भले ही अपने काव्य की भूमिका में गुमनाम और अपरिचित होने की बात करें हमारे लिए वे कभी गुमनाम नहीं हो सकते न अपरिचित ही क्योंकि आप इसी पर्दे पर एक नहीं बीसियों बार इस चेहरे को देख चुके हैं अंतर यही था कि इससे पूर्व जब भी वे हमारे स्टूडियो में आए एक मुख्यमंत्री की हैसियत से आए और हमारे उनके और दर्शकों के बीच औपचारिकता की एक दीवार अवश्य रही किंतु आज न उनसे प्रबोधन की अपेक्षा है ना प्रदेश के नाम किसी शाश्वत संदेश की वे जैसा कि आप सब जानते हैं केवल राजनीति ही नहीं एक संवेदनशील कवि भी हैं इसी से आज एक साहित्यिक अतिथि के रूप में उनका स्वागत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और श्रीमन एक जिज्ञासा सहज रूप से ये उभरती है कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे आपने फिजिक्स में एमएससी किया कानून की विधिवत शिक्षा प्राप्त की साहित्य से आपको अभिरुचि रही फिर भी राजनीति जैसे शुष्क क्षेत्र में आप कब क्यों और कैसे आए शिवानी जी राजनीति में तो मैं भटक कर आ गया और फिर यहाँ लोगों से लगाव हो गया फिर तो अटक कर रह भी गया आखिर नाते ही तो जिंदगी है बने तो बन कब आपका राजनीति में प्रवेश वैसे कब हुआ था? वैसे में। में। और यहां तक बात रही कि राजनीति के शुष्क होने की। जी। तो राजनीत में समझता हूँ शुष्क भी है और सरस भी है बिल्कुल यहाँ राजनीत दूसरों से जोड़ती है वहाँ तो वो सरस वो व्यक्तित्व को उन्मुक्त करती है और जहाँ राजनीति प्रतिस्पर्धा के जगत में ले जाती है उस दावानल में झोक देती है वही करती है वही नहीं बल्कि अंदर से सुखा देती है ये। अब आपकी सरसता पर है कि आप कितना अपने को सरस रखते हैं, कितना अपने को भस्म कर देते वहां पर अपने हम में बांधती है जहाँ इस प्रतिस्पर्धा की बात है गुत्थी में उलझा देती है लेकिन वही जहाँ दूसरे से जुड़ती है वहां अपने को मुक्त करती है तो ये दोनों के उस बात और, और भी है कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अपने क्षेत्र में यानी राजनीति के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व लोकप्रियता अर्जित की और एक योग्य शासक के जो हमारे शास्त्रों ने गुण बताए हैं कि इसमें प्रफुल्लता होनी चाहिए उत्साह प्रमाद प्रजावत्सलता और सबसे बढ़कर वचनबद्धता जो कि सभी गुण आप में थे और हैं यही वचनबद्धता साहित्य में भी उतना ही महत्व रखती है प्रतिबद्धता साहित्य के प्रति, प्रति निष्ठा तो जब प्रदेश का ऐसा दुर्व्यवहार आपके स्कंधों पर था तब ऐसे राजनीति संकुल जीवन में भी क्या आपको काव्य चर्चा के लिए समय निकल जाता था आपकी लेखनी गतिशील रही शिवानी जी आपने जो, जो, जो विशेषण लगाए वो तो मैं समझता उसके योग्य हूं नहीं मैं तो इतने समझता हूँ हृदय में स्नेह होता तो सब गलतियां माफ रहती अब ये बात सही है कि राजनीतिक जीवन में लिखने का इधर तो लखनऊ में समय मुझे कम मिला समय तो लिख ले देता था और इसलिए कभी कभी अब भी ये मन होता है कि केवल लिखने पढ़ने में लगा नहीं अब भी तो होता है लेकिन तब तब भी होता था। तब भी होता होता था था और एक अंदर की था। एक अंदर सा ये लगती थी कि उसी से इस पूरे ढांचे को गला और फिर तरल होकर के जीवन बहेगा कहीं तो समत्व पा जाएगा कहीं तो अपनी पा जाए आ आपने, आपने, पा आपने यदि कोई कविताएं लिखी हो तो मुझे विश्वास है कि दर्शक बहुत सुनना पसंद करेंगे समय की एक राजनीतिक जीवन के अंदर तो नहीं एक दो लिखी है तो उसमें ईर्षा का जगत जो है मैं समझता हूँ कि वो सब चीजें पर... मर जाती हैं लेकिन ईर्ष्या ऐसी है वो नहीं रहती मुझे अपनी बनी रहती है तो उस संबंध में एक शीर्षक है ईर्षा कब्रिस्तान में भी सब कब्रें समान नहीं हैं। आखिर मुर्दे भी तो हमारी तरह इंसान है पड़ोसी हड्डियों में ऐसी होड़ लगी है कि अकड़कर खड़े हो गए हैं हर कब्र पर पत्थर कहीं औरों से नीचे न हो जाए मजार अपनी देखो ईशा से ज़िंदा है कब्रिस्तान भी बहुत सुंदर और एक और है कि सब कुछ होते हुए भी और पूर्ण होने पर भी क्या चीज़ नहीं रह जाती और उस को भाव को लेकर के शीर्षक है राक्षसों का जन लगता है भगवान ने राक्षसों को अपने हाथ नहीं बनाया तभी तो उनको मारने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं वो दूसरी शक्ति है कौन जो चुनौतियों का सृजन करती है अंतिम शक्ति को भी धरती पर उतार लेती है वो है ऊब ऊब ऊब शीर सागर में लेटे रहने की ऊब कभी नाभ से कमल उगा था बात पुरानी हो चली अपने कभी नाभ से कमल उगा था बात पुरानी हो चली सृजन की वह आदि प्रेरणा अपने को अपने ही में समेत शेष शैया बनकर रह गई शंख चक्र गा से सुरक्षित पूर्णता की निष्क्रियता को भगवान भी नहीं सह सकते हैं इसीलिए अपने ही मानस में वे राक्षसों को जन्म देते हैं बहुत सुंदर ऐसा कहा गया है कि काव्यानुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को किसी आदर्श या सीमा के चौखट में बांध करके कविधर्म का निर्वाह नहीं हो सकता कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं लेकिन आप भी क्या सोचते हैं कि किसी आदर्श या सीमा के चौखट में बांध करके कविधर्म का निर्वाह देखिए सृजन की शर्तें नहीं होती और आदर्शों की भी शर्तें नहीं हो सकती क्योंकि सृजन पर स्वीकृत की परिधि में बंध नहीं हो सकता और अगर पर स्वीकृत की परिधि में बंधा तो वो पहचाना हुआ हुआ पुरातन हुआ नवीन है और समाज की स्वीकृति से जुड़ा हुआ जो सृजन है शक्तिशाली तो हो सकता है लेकिन क्रांतिकारी क्योंकि जो पर्यपेक्षी और सृजन तो अपने अस्तित्व का दान करके कर इसलिए वो कुछ वो माप अपने रखता है सृजन करने के बाद नापने वाले आते हैं ठीक क्योंकि एक आप नवजात शिशु ले लीजिये उसका चेहरा देख अब दो आंख है एक नाक है एक मुंह है दो कान है तो ये आदर्शों मानकों के अनुसार तो इंसान है लेकिन हम उसको वो हमारे लिए प्यारा है केवल इसके लिए नहीं कि वो मानक पूरा करता है वो हमारे लिए इसलिए प्यारा है कि वो उसकी तरह दूसरा चेहरा नहीं वो वो वो दूसरे चेहरों के लिए तो के लिए चुनौती है है इसलिए इसलिए नवीन अनोखा तो सिलसिले मैं मानता हूँ उसका उसका कम से कम इतनी हिम्मत रहनी चाहिए कि जहां जन चेतना को समेटे लेकिन जन चेतना को झकझोरने की भी शक्ति रखनी चाहिए तो आ, आदर्श का थोड़ा भी स्थान उसमें न रहे या, मुखी या हो। देखिए सृष्टि का सृजन जो है, कोई लक्ष्य लेकर नहीं हो आनंद में अब आनंद आवश्यक नहीं कि आव आदर्शों से विरोधाभासी हो और कई बार आदर्शों में उपयोगिता का एक अंश होता है लेकिन आपके सृजन स्वतः आप निकली, निकली है किसी अगर यह हो कि सभी उपयोगिता के से देखी, देखी जाए, तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि गरीब से गरीब आदमी जो भूखा है अपनी झोंक पड़ी किसान ने बजाय दो बाल गेहूँ लगाने के पौधा गेंदा का लगा ठीक है और एक बात और भी है की अगर स्वतः अनुभूतियों का आपने उचित लेखन किया है लिपिपद किया है तो वो उसमें आदर्श और उपयोगिता स्वयं समावेश होगा क्योंकि हम अपने कर, के गट के सृजन नहीं कर सकते कोई एकाकी में नहीं होता सृजन क्योंकि वो बिखरी हुई अनुभूतियों को एक संपुटता देता तो अनुभूतियों तो हम अपने परिपेक्ष निकालते हैं तो इसलिए वो तो निकलेगा निकल अब जैसे रामचरितमानस में ही ले लीजिए जब रामचंद्र जी विप कर रहे हैं शक्ति लगी है लक्ष्मण को और वो कहते हैं कि तात जननी कर तुम एक कुमारा तात ताई तुम कर आधारा तो वो केवल राम का विलाप नहीं है तुलसीदास का भी विलाप है और इसीलिए शायद हृदय से निकली हुई अनुभूति आज तक युग तक स्पर्श करती रही और मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हृदय से स्वतः स्फूर्त जो निकलता है वही साहित्य है वही कला है वही कविता है वही संगीत है ठीक है शिवानी जी जैसे उसका ऐसे ही है, तो है, है फूल और क्या फूल मिट्टी से विलग है क्या बिल्कुल वैसे रचना भी जो है अपने परिपेक्ष में मानव परिपेक्ष में उसके आदर्शो से विलत नहीं हो सकता लेकिन उसको लक्ष्य नहीं बना सकता उस सहज फूटेगा एक प्रश्न मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे इस युग में आधुनिक कविता में मुक्त छंदों की एक अवाद्य अनिवार्यता सी आ गई है अब जैसे हमारे कुछ पहले भी कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृत काव्य जो है या प्राचीन जो कविता है उसमें विरोध सा हुआ एक बार शब्दों के प्रति भाषा की भूझलता के प्रति और ऐसा लगा कि जहाँ आप छंद में कविता को लयबद्ध करेंगे तो एक अवरोध अनुभूतियों में आ जाएगा क्या आप भी सोचते हैं कि छंद कहीं पर कभी की पैरों में बीड़ियां डाल देती है अनुभूतियों के पैरों में बीढ़िया डालती है मुक्त छंद में भी उतनी ही सरस सृष्टि सृजना संभव है ये तो है मैं मानता हूँ कि मुक्त छंद में शब्दों की उतनी बीड़ियों में नहीं है अनुभूतियाँ लेकिन ये कहना कि छंद में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती हाँ। उसको नहीं हाँ। क्योंकि जैसे आप पेंटिंग में ले ऑयल पेंटिंग एक माध्यम है वाटर कलर की हाँ। लेकिन निष्ठा होनी चाहिए अभिव्यक्ति बिल्कुल ठीक आपने ये देखो ऐसे छंदों में कविता लिखी हो तो मैं सोचती हूँ कि दर्शक ऐसे छंदों में तो नहीं है मुक्त छंदो में हाँ मुक्त छंद में तो है और यही मेरा इस माने में एक आधुनिक परिपेक्ष में कुछ दिन शौक एकाज नौजवानों के लिए हो गया है हो गया है और अनिवार्यता हो गई है शौक की यही मैं तो उस पर एक कविता मैं आपको बताना पढ़ना चाहता हूँ शीर्षक शौक अनमना बैठा हूँ मनमानों की टोली में कोई कम मनचला नहीं मैं भी पर ये दीवाने ही नकली हैं शौक इनके लिए महज एक रीति है पतलून की क्रीस सी मेरी तो पूरी कहानी है शिकन भरी कमीज सी और एक छंदबद्ध तो नहीं है नहीं। लेकिन हाँ मुक्त छंद है लेकिन फोनेटिक्स को हम एकदम भूल नहीं सकते प्रयास रात नई है पर सितारे पुराने हैं चांद भी नया है पर दाग पुराने हैं, कालिक के दम पर टिमटिमाते सारे हैं सपनों की बोली पर उठ गई सारी रात भाग्य के इन ठेकेदारों ने बांट लिया है पूरा आकाश सदियों को बांधने वाले सितारे एक रात नहीं टिक पाते हैं इस भरे आकाश को सुबह कोरा छोड़ जाते वाह एक रचना प्रक्रिया के विषय में भी थोड़ा सा आपका पूछना चाहूंगी कि आपको लिखने की प्रेरणा कहा मिली कैसे आपने लिखना आरम्भ किया या पहले आपको कविता पढ़ने नहीं में आनंद आया फिर अनुभूतियाँ छटपटाई आपको छटपटाहत हुई लिखने की कब से आपने लिखना आरंभ किया और क्यों आप प्रच्छ बने रहे ये भी एक प्रश्न क्योंकि जो भी लिखता है वो कभी भी नहीं चाहता है कि गुमनाम बना रहे ये लिखना तो हम समझते हैं कि बहुत पहले से नहीं शुरू किया जी और शायद सामाजिक जीवन में आने के बाद ही किया जब आप विद्यार्थी थे या नहीं नहीं तब नहीं तब लिखता था उसके मतलब जनजीवन में आ चुका था और मैं समझता हूं कि जीवन की जैसे फोन रिकॉर्ड में कुरेद के होती हैं तो जीवन की चुभन की सुई जब होती है तब वो बजता है जब तक चुभन नहीं होती रिकॉर्ड भी नहीं बचता तो शायद जनजीवन में आने पर सबले से मिलने पर वो सब चीजों के प्रक्रिया पड़ी तो यदि राजनीति के पहले से लिखना शुरू किया लेकिन जन जीवन में आ चुका था ये हमारा ख्याल है सामने अड़सठ वगैरह से लिखना शुरू किया हमें कुछ बहुत बोल तो ये क्रम आपका बीच में कभी टूटा भी या नहीं आप बराबर से जुड़े अब टूटा भी, भी लिखा भी अब ये तो शिवानी जी भावनाएं हैं जैसे घर का सामान होता है नहीं काम आया कबाड़ खाना में फेंक दिया तो मन का भी एक कबाड़ खाना होता लेकिन जब समय होता तो कबाड़ खाना ही सबसे फ्री जगह होती है और फेंकी हुई चीज कभी पुरानी वापस मिल जाती बड़ी हो, हो आप... से ही जो है वो फिर जीवित हो जाती है उनको फिर से उठा लेने से फिर जीवित हो जाती है तो इस तरह से फिर भावनाएं आ जाती जो कभी नहीं लगता की जहाँ हमारे सब प्रवृतियाँ ही थोड़ा थोड़ा पाश्चात्य प्रवृत्तियों तो की ओर ढल रही हैं ऐसे ही हमारा साहित्य हमारी आलोचना का क्षेत्र हमारी कविता विशेषकर्मा कविता कहूंगे कि बहुत कुछ उसी रंग में रंग जाने लगी है देखिए जहाँ तक आ, किसी की नकल करने की बात चाहे पास चाहते हो चाहे अपने ही देश का वो खोटी चीज और अनुभूत की जहां तक बात है मानव मानव की की की जहां जिस देश ने बात की, वहां राजनीतिक रेखाओं सीमाओं के अंदर बांधनी चाहिए तो मौलिकता का जो अंश है चाहे पाश्चात्य हो चाहे यहां से आ, यहां किसी की नकल की बात हो वह एक ही स्तर पर है और एक जो जैसा कि पुरानी हमारी जो पुरानी कविता है या प्राचीन कविता है उसके प्रति उपेक्षा कहिए या उसका बहुत कम ज्ञान कम से कम मैंने ये देखा है कि संस्कृत कवियों की ओर तो बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और एक कारण ये भी है क्योंकि हमारा ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है इसलिए उसमें एक एक खोखलापन कभी कभी लगने लगता है है या तो हमारी ही ऊंचाई उतनी नहीं नहीं कि कविता को नहीं कर पाते कम से कम से मेरी किंतु कुछ ऐसे भी भी हैं हैं बंगला के विशेषकर जैसे हैं। उनकी कविताएं लेकिन लगता है कि कोई चीज नवीनता में भी वो प्राचीन का एक स्पर्श है वो क्यों हमें हिंदी कविता में नहीं दृष्टिगोचर होता जी बड़ी मौलिक है अपने इतिहास अपने जड़ों से अलग नहीं हो सकता और रचना अगर नई है तो केवल नई अपनी नवीनता नहीं ले आती पुराने में भी नवीनता ले है, क्योंकि जो बीत गया है वो स्थायी नहीं है वो नवीन से फिर परिभाषित होता है ये। तो जो कवि नवीनता भी ले आता है वो अपने जो इतिहास है अपनी परंपरा है या जो अपना संस्कृति की देन है उसको ले करके जब नई रचना करता है तो उसको ले करके नवीन आता है और नवीन से फिर प्राचीन पुरातन पर भी एक नए नई रोशनी पड़ती है और पुरातन भी फिर नवीन हो जाता है उस नवीनता बिल्कुल ठीक है यही कारण है मैं सोचती हूँ कि हमारे कुछ अंश में तो चाहे जड़ों से हम भी लगना हुए हों लेकिन अपनी संस्कृत की पकड़ हमारी ढीली तो अवश्य हुई है और उसका परिणाम शिक्षा पर या कहिए हमारे ही उदासीनता की ओर है कि जब तक हम अपनी उस पुरानी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते हैं उससे परिचित नहीं होते हैं तब तक नवीनता में भी मुझे लगता है कि वो पकड़े और वो परिपक्वता नहीं आ सकती मित्रों मुझे विश्वास है कि आज के इस गोष्ठी में आपको बहुत आनंद आया होगा आज मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आपके दूसरे सरस पहलू से भी व्यक्तित्व के हमारे दर्शक परिचित हों और आपकी प्रिय रचनाओं का आप पाठ करें और इसी से आपकी गोष्ठी का सरस गोष्ठी का समापन हो सरस गोष्ठी आपने कहा लेकिन हम अपने क्षेत्र से कुछ सुनाते हैं राजनीति सुना पहले कहा उसमें भी अधिक तो एक शीर्षक है कुर्सी गणेश अच्छा और कुर्सी ही की जगत में रहे भी है कुर्सी के हाथ होते हैं पाव भी पीठ और पेट भी पर सर नहीं ये सर आवे कैसे चिंता नहीं कुर्सी का असर इतना कि सर के पुजारी घेरा डाल देते हैं सर कहते कहते बैठने वाले का सर चढ़ा देते हैं इस बलि से कुर्सी को एक सर उगाता है सत्ता का एक गणेश पैदा हो जाता है बैठने वाले तो बेसर हो कुर्सी के पेट में समा जाते हैं। अब दूसरी कभी कभी अपने कमरे में बैठे बैठे जो अनुभूत होती थी अपने कुर्सी पर यह कठुआई हुई काठ की कुर्सी और वह झूमती हुई डाल एक ही है फर्क इस पर मैं और उस पर परिंदे बहुत सुंदर और एक हाल की अनुभूत बता दो बिल्कुल बताइए मुफलिस से चोर हो रहा मुफलिस से चोर हो रहा हूं पर इस भरी बाजार से चुराऊं क्या यहां वही चीज़ें सजी हैं जिनको लुटाकर मैं मुफलिस हो चुका मैं अपनी ओर से अपने दर्शकों की ओर से और दूरदर्शन केंद्र की ओर से आपका कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रदर्शन करती हूं धन्यवाद